ra मुनिह सु्यम सन्म्माल परी पीड़ित परापुण्य गुर्वादल्युति तरुण नेत्रीमाबरंबर विभूषण भूषितांगम कंदकोटिकम किशोरमु भज जान की भजीत यघुनाथ कीर्तनम त्रीतमस्तकांजलि स्पारी परिपूलोचनम मरुतिमत राक्षक गंगा तरंगरमणी जटाकलाप निरंतर विभूषितम भाग नारायण प्रियमनंग मदापार पुरपतिम पाराणसीपति भजवीश्वरा सचिदानंदय हेतवे पत्रयकृषा वयं नुम श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल यश जो दायक फल चार तुलसीदास जी के पद कमल बार्बना बार गुण गाऊ शाम के हनुमत हो सीत सदा सुदीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश प्रभु श्री सीताराम राम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय श्री वृंदावन धाम की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री सीता जय जय श्री राधे श्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्याम नम आरवती पतये हर हर महादेव भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धे संतजन वंदनीय विद्वजन भगवत चरण कमलानुरागी बंधु श्रद्धा मई माता श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि में स्थित यह आश्रम ध्यात्मिक वातावरण यहां की धरित्री जो आप काम आत्मा राम भगवत प्राप्त महात्माओं की चरण धूलि से धन्य हुई है यहां उपस्थित होकर भगवान की मंगलमयी कथा के गायन और श्रवण का सुयोग प्राप्त होना प्रत्यक्ष रूप से भगवत कृपा का ही दर्शन है भगवान की अहेतु की कृपा के कारण भगवान की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में उन्हीं की मंगलमयी प्रेरणा से हम लोग प्राप्त करें उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवन नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ सीता राम जय सीता सीता राम जय सीताराम सीता राम जय सीता सीता राम जैसी सीता सीता राम जय सीता सीता राम जय सीताराम सीता राम जय सीताराम सीता राम जय सीताराम सीता राम जय सीताराम सीता राम जय सीताराम Sita Ram Jay Sita Ram Sita Ram Jay Sita Ram Sita Ram Jay Sita Ram Sita Ram Jay Sita Ram Sita Ram Manohar Jodi. सीता राम सिंगाराम लोह जोड़ी दशरथ नंदनक जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी सीता राम जैसी सीता राम सीताराम जय सी ताराम सीता राम जय सीता सीता राम जय सीतार सीताराम जय सीता राम जय सीतार सीता राम जय सीता सीता राम जय सीता मंगल भवन अमंगल आ मंगल, मंगल भवन अमंगल रे उमा सहित जही जपत पुरा रे उमा सहित जही जपत पुरा राम जय सीता राम सीता राम जय सीत राम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राधे श्याम जय राधे Radhe Shyam Jai Radhe Shyam Radhe Shyam Jai Radhe Shyam Jai Radhe Shyam श्याम जय राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री भ्र गवन राम राधे श्याम जय राधे Shyam, Radha, Shyam, Jai Radha Shyam, Sita Ram, Jai Sita Ram, Ah Sita Ram, Jai Sita Ram, Sita Ram. सीता सी सी सी सी राम जय सीता सीता राम जय सीता जैसी राम जय सीता जय श्री सीता जी महाराज की जय <To> <hostile language> श्री हनुमान जी महाराज की जय हो कवि कुल कमल दिनेश श्री गुसाई जू की कल दैनहारी कल कविता कमाल की विकल विहाल जन बाँच के निहाल भय गली नहीं दाल या कराल कलिकाल की वेदन को ज्ञान है प्रमाण है पुराणन को ग्रंथ में राजेश राजे राम नाम मालकी ठों ठोंकी ताल ऊंदे केते अभिमानी किंतु ने न पाई था तुलसी के ताल की कीहू ने न पाई था पुलसी के की तुलसीदास जी महाराज ली लीला ले, सगुन जो कऊँ बखानी लीला सब ना जो कख bakhane le nasbun na sabuna खर कल पावनावतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरित भगवद भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज यह पावन पंक्ति श्री रामचरित में उद्धृत करते हैं जिसका आशय है भगवान की सगुण लीला श्री राघवेंद्र की चारू चरितवली यही श्री रामचरित सरोवर की जल की स्वच्छता है सरोवर में स्नान करने से व्यक्ति को तन की पवित्रता प्राप्त होती है और श्री राघवेंद्र के स्वयारी में मन शरीर से अवगाहन करने से साधक को जीवन की पवित्रता प्राप्त होती है सोई स्वच्छता करई मल हानि यह श्री राघवेंद्र की लीला है जिस प्रसंग की पावन चर्चा कल से प्रभु कृपा से आरंभ हुई है उस प्रसंग के द्वारा एक संदेश हमें मिलता है परिस्थिति परिवर्तित हुई पर श्री राम जी की मन स्थिति नहीं बदली वे परिस्थिति के अनुसार मन स्थिति को बनाने की कला में कुशल है क्योंकि मन के अनुसार परिस्थिति परिवर्तित नहीं होती परिस्थिति के अनुसार मन को परिवर्तित करना होता है और मन को वही व्यक्ति परिवर्तित कर सकता है जिसका मन पर अधिकार हो रावण ने तो बड़ा सहज वरदान मांगा ऐसा लगता है रावण मरण मनुज कर जांचा हम मनुष्य के हाथ से मरे और इसमें संकेत यही है कि रावण को आप व्यक्ति के रूप में न देखें दानवता की वृत्ति के रूप में यदि देखें तो रावण ने वरदान ठीक ही मांगा है दानवता जब मिटेगी तो मानवता के द्वारा ही मिटेगी इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है मानव तो किसी ने रावण से कहा कि मृत्यु तो बड़ी सरल हो गई कोई भी मनुष्य तुम्हें मार देगा रावण ने कहा कि यह ठीक है कि मनुष्य के हाथ से मैं मरूं लेकिन मैं मनुष्य किसी को रहने दूं तब तो मनुष्य की आकृति होगी मनुष्य की प्रकृति नहीं होगी और यही कारण है कि रावण ने सबको बदल दिया और रावण के राज्य में मनुष्य के रूप में धर्म का आचरण करना यह इंसान के बस की बात नहीं है यह तो भगवान के ही बस की बात है इसलिए भगवान ने कहा कि मैं मनुष्य रूप धारण करके आऊंगा अच्छा रावण ने एक बात और कही वानर मनुज जाति दुई वाने वानर अब हनुमान जी राम जी के साथ आए राम जी नर बनकर आए हनुमान जी वानर के रूप में आए और वैसे देखें तो हम लोगों को नर देह मिली है हम सबके साथ हम जब नर बने हैं एक एक बानर हम सबके साथ है और इसको कबीरदास जी बहुत सांकेतिक ढंग से कहते हैं क्योंकि अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए जो या को झटपट लिखे तो सब खटपट मिट जाए तो वे अपने सत्संगियों से कहते हैं एक अचंबा हमने देखा बंदर दूहे गाय दूध दूध तो सब पी ले वे घी वो बना रस जाए और यह कहकर बोले सत्संग हो गया लोगों ने कहा कि महाराज कुछ समझ में नहीं आया पर बात तो बड़ी समझदारी की कही एक अचंभा हमने देखा बंदर दूहे गाय बंदर गौ दोहन कर रहा है और ये बंदर कौन है मन ही बंदर है और गौ नाम इंद्रियों का है ये बंदर गाय दोह रहा है इसका अर्थ है यह मन ही इन इंद्रियों की शक्ति का दोहन कर रहा है आंख में देखने की शक्ति है मन कहता हमारे लिए देखो श्रवण से कहता हमारे लिए सुनो रसना से कहता हमारे लिए स्वाद लो दूध दूध तो सब पी लेवे। ले और घी वो बनारस जाए दूध क्या इन इंद्रियों की जो यौवन शक्ति है उसको तो यह सब पी लेता है अब घी बिना दूध का घी बिना शक्ति का जीवन बिना शक्ति का जीवन बुढ़ापा वृद्धावस्था तब तबी व बनारस जाए लोग सोचते हैं अब काशी चलेंगे वहां मरने से मुक्ति मिलेगी कबीर दास जी कहते हैं ये अचंभा रोज ही देख रहे हैं तो ये बंदर ये वानर तो सबको मिला है पर श्री हनुमान जी वानर रूप में हैं पर वे राम जी के सेवक हैं राम जी उनके स्वामी है और रावण ने सांकेतिक ढंग से बात तो बड़ी अद्भुत कही है कि जो वानर का स्वामी है वह नर मुझे मार सकेगा और इसका अर्थ है कि दानवता और ये विकार आदि दोष उस उस मानव के द्वारा मिटेंगे जो मानव मन का स्वामी होगा यही राम कथा का संदेश है तो यह कथा पुरातन तो है पर हमारे समस्त सदग्रंथों की यही महिमा है कि पुरातन होते हुए भी सनातन है पुरातन इस अर्थ में है कि ऐतिहासिक रूप में यह महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं यह कोई मिथक नहीं है कल्पना नहीं है लेकिन यह भी सत्य है कि यह हुए हैं इसलिए पुरातन हैं और आज भी हो रहे हैं इसलिए सनातन है और यही कारण है कि श्री राम जी को एक दिन पूर्व सूचना मिली राम ही देव काल ही जुबराजू जुबराजू और दूसरे दिन प्रातः काल समाचार मिला चौदह बरस राम बनवासी सूर्यास्त के समय दूसरा समाचार था और सूर्योदय के समय दूसरे दिन दूसरा समाचार था पर श्री राम जी का चित्र खींचा श्री तुलसीदास जी ने अच्छा राम जी कैसे दिखाई दे रहे हैं परिस्थिति बदल जाए तो व्यक्ति का चेहरा सूचना दे देता है कि कुछ गड़बड़ है कई बार लोग कहते थे उन्हें देखकर ही पता लग गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है पर रामजी को देखकर पता ही नहीं लग रहा क्यों मुख प्रसन्न मनराग न रोसू मुख प्रसन्न है तो रोष का भाव मन में मुख पर क्यों नहीं है तो अभी मन में राग नहीं है तो रोष क्यों हो मुख प्रसन्न मन राग न रोष और मुझे तो लगता है कि कई कई माता ने तो कहा तापस विश विशेष उदासी पर राम जी तो पहले ही उदासीन है उदासीन का अर्थ उदास नहीं होता उदासीन का अर्थ ही है जिसे न कोई अपेक्षा है न कोई उपेक्षा है न लगाव है न अलगाव है न राग है न द्वेष है ऐसी सहज दशा का नाम ही उदासीन दशा है इसी को उत्तमा सहजावस्था इसी को कबीरदास जी कहते हैं साधो सहज समाधि भली। गुरु प्रसाद जा दिन ते उपजी दिन दिन अधिक चले यहां बिल्कुल सहज मुख्य यह तो उनकी आध्यात्मिक स्थिति है पर इस आध्यात्मिक स्थिति का प्रभाव ही तो व्यवहार को पवित्र करता है सुमंत जी से कहा गया अयोध्या नरेश अब तक जागे नहीं है मंत्रीवर जाकर देखो सुमंत जी आए महाराज दशरथ को मूर्छित अवस्था में देखा मूर्छा जब जब टूटती है तब तब मुख से राम राम राम स्मरण सुमंत जी अवाक रह गई है स्थिति देखकर महारानी कैके जी से पूछते हैं महाराज की इस अस्वस्थता का कारण कैके जी उत्तर देन, देने के क्षण में भी आदेश देती हैं आनहुरा बेगी बुलाई समाचार तब पूछे हो आ श्री राम को बुला कर लाओ तब समाचार पूछना सुमंत जी समझ गए लखी कुचालछ श्री राम स्नान के लिए जा रहे हैं चरणों में जूतियां नहीं है सिर पर मुकुट नहीं है वस्त्र के नाम पर एक धोती धारण किए हैं आधी धोती कंधे पर है आधी धोती कटिवस्त्र बनी हुई है उसी समय सुमंत जी आए श्री राम जी जैसे तो राम जी ही हैं निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहें सुमंत जी को आते देखा तो सुमंत जी का अभिवादन अभिनंदन वे ऐसे ही करते हैं जैसे महाराज श्री दशरथ का राम सुमंत ही आवत देखा जब श्री राम ने मंत्री सुमंत के चरणों में सिर रखा करवध मुद्रा में प्रणाम किया सुमंत के नेत्रों से आंसू आ गए राजविंद इस तरह प्रणाम करके मुझे संकोच में न डालें। इस विनत भाव से अभिवादन मुझे उचित नहीं लगता श्री राम जी ने कहा मंत्रीबल यदि पूज्य पिताजी का आगमन होता तो मुझे ऐसे ही प्रणाम करना चाहिए था कि नहीं अवश्य वे आपके पिता हैं है राम जी ने कहा तो आप भी मेरे लिए पित्र तुल्य पूज्य हैं आदर की ना समलेखा सुमंत जी के नेत्र निर्जर हो गए कंठ अवरुद्ध हो गए कंठ अवरुद्ध हो गया और यही कहा धन्य हो श्री राम जब आपके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं तो आपके जैसा शील भी किसी दूसरे में कैसे हो सकता है यही समान अतिशय नहीं कोई ताकर शील कस नास हो तुलसीदास जी कहते अस स्वभाव कहू सुने न देखे खगेश रघुपति समे सुमंत जी ने कहा राघवेंद्र पिताश्री ने आपको बुलाया है महारानी कैके के, के भवन में राम जी ने कहा मंत्रीवर पिताजी को समाचार दीजिए तनिक विलंब होगा मैं स्नान करके वस्त्र धारण करके तुरंत आता हूं सुमंत जी ने कहा राघवेंद्र विलंब नहीं आदेश हुआ है जिस दशा में है वैसे ही राम जी ने कहा तो अभी चलता हूं और तुलसीदास जी एक शब्द में वर्णन करते हैं राम को भांति सचिव संग जा लोग जहाँ जहा बिलख लोग जहाँ तहा देखकर बिलखते थे क्या बात है क्या बात है? श्री राम जी ने माता कैके कह के भवन में प्रवेश किया पिताश्री के पन्न व्यथित दशा देखी प्रवेश किया था श्री राम ने और पिताजी मूर्छा से जब जब जागते तब तब राम राम राम राम जी ने पिताजी की यह दशा देखकर माता कैके के चरणों में प्रणाम करके पूछा माता पिताजी की इस अस्वस्थता का कारण क्या यह राम जी का शील और माता कैके का व्यवहार अत्यंत रूखे स्वर में बोली महाराज की इस दयनीय दशा का कारण तुम हो तुम्हारे कारण इनकी यह दशा हुई है वह तो राम जी तुरंत कहते हैं हां मां अवश्य मेरे ही कारण यह दशा हुई होगी लेकिन स्पष्ट करें मैं समझ नहीं पा रहा हूं सुनहु राम सब कारण ए सुनहु राम सब कारण सुन राम सब तारे सुन राम सब तारे हो राज ही तुम पर बहुत सने राज स्ने तुम पर, पर बहुत सने देन कहे हो मुही दुईवर दाना देन, देन कहे केहू दुईबरदाना मांगे हु जो कछु मोहि मुही सुहान जो कछु कछ सुहाना माता कह कही बोली राघव कारण यह है महाराज दशरथ तुमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं मुझे दो वरदान देने के लिए कहा था मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांग लिया पुत्र भरत के लिए राज्यपद तुम्हारे लिए चौदह वर्ष का वनवास और तुम्हारे वियोग की कल्पना से ही अयोध्या नरेश व्यथित है अब आप कल्पना करो कितना असह्य दुख देने वाला यह समाचार है पर श्रीराम यह yes, सुनकर भी कहते हैं थोड़ी ही बात पितही दुख भारी भोत प्रतीत नोहित महत उसी बात पर पिताजी इतने दुखी आप विचार करेंगे थोड़ी सी बात छोटी सी बात चौदह वर्ष का बन पर श्री राम कहते थोड़ी ही बात कई बार लोग कहते अब बात को बढ़ाओ मत थोड़े में। बस दुख तो आया है पर उसको उतना बड़ा काहे को बनाए थोड़ी ही बात कहकई जी अवाक रह गई कि ये थोड़ी सी बात है श्री राम जी कहते मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मां अब कहकई जी कुपित हो गई बहुत टेढ़ी हो गई नेत्रों में लालिमा क्या कहना चाहते हो तो राम तुम्हें विश्वास नहीं होता तो क्या मैंने कुछ किया नहीं, नहीं मां मेरे यह कहने का आशय नहीं है आप तो महाराज के प्रतिकूल कुछ सोच ही नहीं सकती करना तो दूर हुआ तो मेरे ही द्वारा हुआ मेरे ही कारण होगा किंतु यह तो छोटी सी बात है मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है यदि अपराध होता तो मैं बताती नहीं या अयोध्या नरेश स्वयं न कहते श्री राम जी ने कहा मां आप तो बात्सल्य की मूर्ति हैं आप इतना प्रेम मुझसे करती हैं कि आप वह कारण बताएंगी नहीं कि मेरा अपराध क्या है और पिताजी धीर गंभीर हैं राउर गुण उद धीर आगा धू कछु बड़ अपरा श्री राम जी का व्यवहारिक आदर्श व्यवहारिक पवित्रता ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी श्री राम जी की मुखाकृत्य श्री राम जी की मन माँ मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है आप स्नेहािक के कारण उस अपराध को उजागर नहीं कर रहे हैं और पिताजी धीर गंभीर हैं वे कह नहीं रहे हैं और माँ माँ आप बताइए निसंकोच बताइए मेरा अपराध मुझे बताइए जिन कई माता को कोई बदल नहीं सका महाराज दशरथ समझाते रहे परिवर्तित नहीं हो सके कहकई जी पर राम जी के इस व्यवहार ने भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही पर कहकई माता को बदल दिया कहकई माता के मुख से शब्द क्या निकले तुम अपराध योग नहीं ताता तुम अपराध योग नहीं था, था तुम अपराध सुख नहीं तुम अपराध म फ जोग जननी जनक बंधु सुख दाता जननी वृदु जनक सुख दाता जननी जननी जननी, जनक बांधो दाता तुम अपराध तोरा परा तो कई कई माता कहती है राम से अपराध हो नहीं सकता यह कह कई माता कहती जो वन भेज रहे वे ही कहती हैं तुम अपराध योग नहीं ता पुत्र तुमसे कभी अपराध हो ही नहीं सकता श्री राम जी ने कहा मां सत्य कह रही हां वत्स बिल्कुल सत्य कह रहे हो तुमसे अपराध नहीं हो सकता इसलिए तुमसे अपराध हुआ भी नहीं है मां फिर एक बात पूछू जब मेरा कोई अपराध नहीं है तो मुझे वन क्यों भेजा जा रहा है कह कही माता बोली वत्स अपराधी की तरह तुम्हें वन थोड़े ही भेज रही हूं मैंने तो महाराज से भी कहा अपराधी की तरह नहीं तापसवेश विशेष उदास साधु बना कर भेज रहे हूं तपस्वी के रूप में भेज रही हूं और राम अपराधी को देश से निकाला जाता है पर तपस्वी तो देश छोड़कर निकल जाता है पर एक बात है मां अपराधी देश छोड़कर निकलता है और तपस्वी देश छोड़कर निकल जाता है तो उसके निकलने से और उसके व्यवहारिक जीवन से अनेकों को सुख मिलता है तो समाज को भगवत भाव से देखकर सेवा की साधना करने के लिए ही तो साधु घर छोड़कर निकलता है तो इतनों को सुख मिलता है तो मेरे बन जाने से किन्हें किन्हीं सुख मिलेगा माँ कई कई माता बोली जननी जनक बंधु सुखदाता तुम्हारी माता कैके का हठ रह जाएगा जनक महाराज दशरथ के वचन की रक्षा हो जाएगी और तुम्हारे छोटे भाई को राज्य मिल जाएगा जननी जनक बंध सुखदाता एक तुम्हारे वन जाने से इन तीन तीन को सुख मिलेगा राम जी ने कहा मां अगर यही बात है तो, तो मैं वन अवश्य जाऊंगा जो न जाऊ बन ऐसे वो काजा जा प्रथम गनी मोही मोद प्रथम गनीय मोही बोध आ, आ, आ माँ मैं अवश्य बन जाऊंगा अभी तैयार होकर आता हूं यह है श्री राम लीला सगुन जो बखानी सोई कहाता करी तुलसीदास जी महाराज उस दृश्य को उपस्थित करते हैं जब श्री राघवेंद्र जन्मदाय माता कौशल्या के समक्ष उपस्थित हुए मां कौशल्या को तो इस घटना का ज्ञान नहीं है वे तो सोच रहे हैं कि थोड़ी देर में ही अभिषेक का मांगलिक कार्य आरंभ होगा गुरुदेव के मार्गदर्शन में कहने लगी राम अब तक स्नान नहीं किया इतनी देर कर दी तात ताऊ भे नाह हाँ वो तात जाऊँगी बे बे बलिहारी जाती हूं शीघ्र स्नान करो और जो प्रिय हो वह स्वल्पाह ग्रहण करो किंतु मधुर जो मनोभाव मधुर कछु खा हो मुहि मीठा करके जाना सगुण है और बिना खाए मत जाना पता नहीं उस अनुष्ठान में नियम पूर्वक बैठकर रहना होगा कितनी देर लगे तब तक क्या भूखे रहोगे जो मनोभाव मधुर कछु खाओ पितु समीप तब जाए भैया तब पिताजी के पास जाना वैसे ही बड़ी देर हो गई है भई बड़ी बार जाय बलि मैया तुम्हारी मैया बलिहारी जाती है माता हर साथ ही से भरी है हृदय भरा है हर से सजल विलोचन आनंद का भाव आहा, अब ऐसी ममता की बूढ़ती माता को श्री राम जी समझाए तो कैसे समझाएं कि परिस्थिति बदल गई है पर श्री राम जी के उद्बोधन का ढंग भी बड़ा अद्भुत है श्री राम जी कहते हैं मां हाँ। एक बात पूछो पूछो युवराज पद बड़ा होता है कि राजा का पद कौशल्याजी बोली निस्संदेह राजा का पद तो अब आप प्रसन्न इसलिए हो रही हैं कि मुझे युवराज पद पर बिठाया जा रहा है हाँ अब आप और अधिक प्रसन्न हो जाओ क्यों अब आपके बेटे को युवराज नहीं राजा बनाया जा रहा है राजा तुम्हें राजा बनाया जा रहा है जी कहते हैं राजा बनाया ही नहीं जा रहा है राजा बना दिया गया हो बना दिए गए हो हा खुशियां नहीं मनाई गई मंगलवाद्य नहीं बजे मधुर मधुर गीत नहीं गूंजे सहनाइया नहीं बजी बधाई गीत नहीं गाए गए खुशियां मनाने का कोई भी स्वरूप तो नहीं दिखाई दे रहा है और और राजा बना दिए गए राम जी ने कहा माता खुशियां तो वहां मनाई जा रही होंगी जहां का राजा बनाया गया हो कहा के राजा बनाए गए हो पिता दीन मोहे कान पिता, पिता दिन मोहन Rajjo, chitta din Mohi kaan, kaan na, ra.